महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुर्विशोध्याय देवर्षि नारद और देव मत का संवाद एवं उदान के उत्कृष्ट रूप का वर्णन ब्राह्मण उवाच अ उदाह मितिहास नारदस्य नारद से संवाद ऋतेदेव से ब्राह्मण ने कहा प्रिय इस विषय में देवर्षि नारद और देवमत के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है देव मत उवाच जंतो संजा जमान च किम दो पूर्व प्रवर्तते प्राणोपाण समान बयान ओव उदान एव च देवमत ने पूछा देवर से जब जीव जन्म लेता है उस समय सबसे पहले उसके शरीर में किसकी प्रवृत्ति होती है प्राण अपान समान भ्यान अथवा उदान की नारद, नारद जी ने कहा मुने जिस निमित्त कारण से इस जीव की उत्पत्ति होती है उससे भिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण रूप से उपस्थित होता है वह है प्राणों का द्वंद्व जो ऊपर देवलोक तिरय मनुष्यलोक और अधोलोक पशु आदि में व्याप्त है ऐसा समझना चाहिए देव मत उच अहम केना सज तेजुश्चान्य पूर्व प्राणद्वन्व च मे ब्रोहित देवमत ने पूछा नारद जी किस निमित्त कारण से इस जीव की सृष्टि होती है दूसरा कौन पदार्थ पहले कारण रूप से उपस्थित होता है तथा प्राणों का द्वंद्व क्या है जो ऊपर मध्य में और नीचे व्याप्त है नारद जायते जायते हर्ष रसाद संजायते जायते नारद जी ने कहा मुले संकल्प से हर्ष उत्पन्न होता है मनोनुकूल शब्द से रस से और रूप से भी हर्ष की उत्पत्ति होती है शुक्रा छोड़ित संश्रेष्टात पूर्व प्राण प्रवर्तते प्राण विकृते शुक्रे तथोपान प्रवर्तते रज में मिले हुए वीर से पहले प्राण आकर उसमें कार्य आरंभ करता है उस प्राण से वीर में विकार उत्पन्न होने पर फिर अपान की प्रवृत्ति होती है शुक्र संजाते चापी रसादी न च जायते एक तत्प मुदाणस्य हर्षो मिथुन मंथरा शुक्र से और रस से भी हर्ष की उत्पत्ति होती है यह हर्षि उदान का रूप है उक्त कारण और कार्य रूप जो मिथुन है उन दोनों के बीच में हर्ष व्याप्त होकर स्थित है काम संजाते शुक्र शुक्र संजाते रज समान ज्ञान जनते सामान्य शुक्र शोणते प्रवृत्ति के मूलभूत काम से विर्य उत्पन्न होता है उससे रज की उत्पत्ति होती है ये दोनों विर्य और रज समान और ज्ञान से उत्पन्न होते हैं इसलिए सामान्य कहलाते हैं प्राण पान विधम द्वंद्व अवाक चोधम चत ज्ञान समान्च द्वंद्व तुम उच्य प्राण और अपान ये दोनों भी द्वंद है ये नीचे और ऊपर को जाते हैं ज्ञान और समान ये दोनों मध्य गामी द्वंद कहे जाते हैं वही देवता इति अग्निर्वतायत ब्राह्मण से ज्ञान ज्ञानं समन्वत अग्नि अर्थात परमात्मा ही संपूर्ण देवता है यह वेद उन परमेश्वर की आज्ञा रूप है उस वेद से ही ब्राह्मण में बुद्धि युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है तस् धूम तमो रूपम रजो भस्म सुतेजस सर्व सन्जाते तस्त्र प्रक्षिप्यते हवि उस अग्नि का धुआं में और भस्म में है जिसके निमित्त हविष्य की आहुति दी जाती है उस अग्नि से प्रकाश स्वरूप परमेश्वर से यह सारा जगत उत्पन्न होता है सत्वासमानदान एतद उदाहरण विदो प्राण निर्द्वन्दम तगत यज्ञवेद यह जानते हैं कि सत्वगुण से समान और व्यान की उत्पत्ति होती है प्राण और अपान आज्यग नामक दो आहुतियों के समान है उनके मध्य भाग में अग्नि की स्थिति है यही उदान का उत्कृष्ट रूप है जिसे ब्राह्मण लोग जानते हैं जो कहा गया है उसे भी बताता हूँ अहोरात्र तय मध्य हूतासन एक तद्रूप उदान से परम ब्राह्मणा विद ये दिन और रात द्वंद्व है इनके मध्य भाग में अग्नि है ब्राह्मण लोग इसी को उदान का उत्कृष्ट रूप मानते हैं सच्चा सच्चे तद्वन्व तोर्मध्ये हूतासन ये तदप उन से परम ब्राह्मण सत और असत के दोनों द्वंद्व हैं तथा इनके मध्य भाग में अग्नि है। ब्राह्मण लोग इसे उदाहन का परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं ऊर्ध सामान और समान पुनरव अभ्यवस्यते ऊर्ध् अर्थात ब्रह्म जिस संकल्प नाम खेत से समान और ज्ञान रूप होता है उसे से कर्म का विस्तार होता है अतः संकल्प को रोकना चाहिए जागृत और स्वप्न के अतिरिक्त जो तीसरी अवस्था है उससे उपलक्षित ब्रह्म का समान के द्वारा ही निश्चय होता है शांत्यथनमेक शांति ब्रह्म सनातन एक तूपम उदाहरण उदानस्य परम ब्राह्मणा विधु एकमात्र ध्यान शांति के लिए है शांति सनातन ब्रह्म है ब्राह्मण लोग इसी को उदान का परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं इस महाभारती आश्वेद परवढ़ी अनुगीता परवढ़ि ब्राह्मण गीता चतुर्विशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक चौबीसवा अध्याय पूरा हुआ